पातंजल योग प्रदीप सांख्य दर्शन समन्वय बंध और मोक्ष के तीन प्रकार त्रिविधो बंध थ, त्रिविधो मोक्ष तीन प्रकार का बंध वैकृतिक दाक्षिणिक और प्राकृतिक होता है तीन प्रकार का मोक्ष वैकृतिक दाक्षिणिक और प्राकृतिक होता है व्याख्या बंध तीन प्रकार के हैं वैकृतिक वा वैकारिक दाक्षणिक और प्राकृतिक जो योगी वितर्कानुगत वाली प्रथम भूमि में आत्मसाक्षात्कार से शून्य केवल भूत इंद्रिय मन आदि सोलह विकारों में ही आसक्त हो रहे हैं अथवा राजसी प्रवृत्ति वाले मनुष्य जिनके कर्म सत्वगुण तमोगुण दोनों से मिश्रित हैं वे इन वैकृतिक वासनाओं के अधीन उसी भूमि में मनुष्यलोक में जन्म लेते हैं इनका यह बंध वैकृतिक या वैकारिक कहलाता है जो विचारानुगत वाली दूसरी भूमि में आत्मसाक्षात्कार साक्षात्कार रस शून्य रखकर रहकर केवल सूक्ष्म विषयों में ही आसक्त हो रहे हैं तथा जो आत्मसाक्षात्कार से शून्य रहकर फल कामना के अधीन होकर केवल सकाम इष्टपुर आदि परोपकार और अहिंसात्मक सात्विक कर्मों में लगे हुए हैं वे इन सात्विक वासनाओं के अधीन होकर दक्षिण मार्ग से चंद्रलोक अर्थात सात्विकता के तारतम्यनुसार सूत्र 18 में बतलाई हुई छह देव सर्गों में सात्विक वासनाओं का फल भोगकर आत्म साक्षात्कार के लिए अपनी पिछली भूमि की योग्यता को लिए हुए मनुष्यलोक में फिर जन्म लेते हैं इनका यह बंध दाक्षिणिक कहलाता है संप्रज्ञा समाधि की उच्चतर और उच्चतम भूमि आनंदानुगत और अस्मिता अनुगत को प्राप्त किए हुए योगी जो आत्मसाक्षात्कार से शून्य रहकर केवल इन भूमियों के आनंद में आसक्त रहते हैं और विवेक्याति द्वारा स्वरूपावस्थिति का यत्न नहीं करते हैं वे शरीर त्यागने के पश्चात इन वासनाओं के अधीन लंबे समय तक विदेह और अस्मिता प्रकृतिलय अवस्था में कैवल्यपद जैसी स्थिति में रहकर आत्मसाक्षात्कार के लिए पानी में डुबकी लगाने वाले पुरुष के सदृश फिर उठते हैं अर्थात उच्च कुल वाले योगियों के घर में अपनी पिछली भूमि की योग्यता को प्राप्त किए हुए फिर जन्म लेते हैं इनका यह बंध प्राकृतिक बंध है अर्थात आत्मसाक्षात्कार से शून्य रहकर वितर्कानुगत भूमि में आसक्त हुए योगियों का बंध वैकृतिक विचारानुगत में आसक्त हुए योगियों का बंध दाक्षणिक और आनंदानुगत तथा अस्मितानुगत भूमियों में आसक्त हुए योगियों का बंध प्राकृतिक कहलाता है इन तीनों बंधों से छूटना तीन प्रकार का मोक्ष है स्थूल विषयों से आसक्ति हटाना तथा राजसी तामसी वासनाओं का छोड़ना वैकारिक बंध से मोक्ष है सूक्ष्म विषयों में से आसक्ति हटाना तथा सात्विक कार्यों में निष्काम भाव होना दाक्षणिक बंध से मोक्ष है आनंदानुगत तथा अस्मितानुगत भूमि के आनंद में आसक्ति से परवैराग्य द्वारा चित्त को हटाकर कर स्वरूपावस्थिति का लाभ प्राप्त करना प्राकृतिक बंध से मोक्ष है ऊपर तीन प्रकार का बंध और मोक्ष दिखलाकर यह बदलाव देना आवश्यक हो जाता है कि बंध और मोक्ष किसको होता है उसका क्या स्वरूप है और किस कारण से होता है तथा नास्तिकों की इस शंका का समाधान कर देना उचित प्रतीत होता है कि यदि संसार की उत्पत्ति करने वाला कोई ईश्वर माना जाता है तो जीवों के बंध और दुखों का उत्तरदायित्व तो भी उसी पर आ जाता है